विवेकानंद साहित्य स्फूत विचार हम किसी ऐसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते जो ईश्वर न हो अपनी पंचेंद्रियों से जो कुछ हम सोच सकते हैं वह सब वह है और उससे भी अधिक है वह ईश्वर एक गिरगिट के समान है हर मनुष्य हर राष्ट्र उसका एक आकार देखता है जो विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न होता है हर मनुष्य ईश्वर को देखे और जो उसे अनुकूल लगे उसे ग्रहण करें जैसे हर पशु प्रकृति से अपने अनुकूल आहार ग्रहण करता है ईसाई धर्म जैसे सभी धर्मों का दोष यह है कि उनमें सभी के लिए एक ही नियमावली है किंतु हिंदू धर्म सभी प्रकार की धार्मिक अभिपा और प्रगति की सभी कोटियों के लिए उपयुक्त है उसमें सभी आदर्श अपने पूर्ण रूप में है उदाहरण के लिए शांत या परमानंद का आदर्श विशिष्ट वशिष्ट में मिलता है प्रेम का कृष्ण में कर्तव्य का राम और सीता में और बुद्धि का सुखदेव में इन और अन्य आदर्श पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन करो ऐसे एक को ग्रहण करो जो तुमको सर्वाधिक अनुकूल लगा हो वह तुमको चाहे जहां ले जाए तुम सत्य का अनुसरण करो विचारों को उनकी तर्कपूर्ण अंतिम सीमा तक पहुँचा दो कायर और दम्भी मत बनो तुमको अपने आदर्श के प्रति अवश्य ही बड़ी निष्ठा होनी चाहिए क्षण भर के लिए निष्ठा नहीं अपितु शांत सतत एवं स्थिर एक चातक के समान जो गर्जना और विद्युत के बीच आकाश की ओर ही निहारता है और केवल स्वाति मेघ के जल को ही पीता है पवित्र होने के संघर्ष में मर मिटो एक ऐसी मृत्यु सहस्त्रवार श्लाघ्य है साहस न छोड़ो यदि शुद्ध अमृत अप्राप्त हो तो कोई कारण नहीं कि हम विष खा लें वश निकलने का कोई मार्ग नहीं यह लोग भी उतना ही अज्ञात है जितना कि परलोक दानशीलता कभी व्यर्थ नहीं जाती किसी आदर्श के प्रति निष्ठा से सहानुभूति की कमी नहीं होती वह दूसरों से सहानुभूति करने से कभी नहीं हटती साधारण लोगों के लिए शत्रुओं से प्रेम संभव नहीं वे स्वयं जीवित रहने के लिए दूसरों को निकाल बाहर करते हैं संसार में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने दोनों का अभ्यास किया राजा जनक उनमें से एक थे ऐसा मनुष्य सन्यासियों से त्रेठतर होता है पवित्रता और वैराग्य की साक्षात मूर्ति सुखदेव जी ने जनक को अपना गुरु बनाया और जनक ने उनसे कहा तुम एक जन्मजात सिद्ध हो जो कुछ तुम जानते हो और जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है सत्य है मैं तुम्हें इसका विश्वास दिलाता हूँ